जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जा रहे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि मैं देख नहीं सकता हूँ ही बताओ कि पांडव के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युधिष्ठिर अपने चेहरे को ढककर जा रहे हैं भीम अपनी दोनों भुजाओं को देखते हुए अर्जुन हाथ में बालू लेकर बिखेरते हुए नकुल और सहदेव सारे शरीर में धूल लगाए हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे हुए बाल ने उनका मुख ढक लिया है और वे आंसू बहाती हुई चल रही है यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। इस बार भी विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है अगर तुम चाहो तो पांडवों के साथ जा सकते हो इतना कहकर वे अंतपुर में चले गए विदुर तुरंत रथ पर बैठे और पांडव के पास चले गए विदुर के चले जाने से धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए उन्हें लगा कि विदुर को भगाकर मैंने भारी गलती की है यह सोचकर कर धृतराष्ट्र संजय से बोले कि मैंने अपने प्रिय विदुर को भला बुरा कह दिया था इससे वह वन में चला गया है तुम जाओ और किसी तरह समझाकर उसे मेरे पास वापस ले आओ संजय जंगल में पांडवों के आश्रम पहुँचे और विदुर से बोले कि धृतराज अपनी गलती पर पछता रहे हैं आप वापस चले अन्यथा वे प्राण त्याग देंगे यह सुनकर विदुर पांडवों से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर के आने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें गले से लगा लिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धित्राष्ट्र के दरबार में आए। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया फिर महर्षि से पूछा आपने मेरे प्यारे वीर पांडवों को कुरु जंगल के वन में देखा होगा वे लोग कुशल से तो हैं। महर्षि ने बताया कि राजन की वन में हमारी युधिष्ठिर से भेंट हुई थी वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने आश्रम में आए थे उन्होंने हस्तिनापुर में हुई घटना के बारे में बताया यही कारण है की मैं आपसे मिलने चला आया आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था वहीं पर दुर्योधन भी उपस्थित था महर्षि ने उसे समझाया कि पांडवों से वैर भाव मोल मत लो उनसे संधि कर लो इसी में तुम्हारी भलाई है किंतु दुष्ट दुर्योधन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, नहीं। बल्कि जमीन पर पैर पटकता हुआ मुस्कुराते हुए आगे चला गया महर्षि बड़े क्रोधित हुए और बोले तुम्हें अपने घमंड का फल जरूर मिलेगा इसी बीच हस्तिनापुर में घटी घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी वे तुरंत पांडवों के पास पहुंच गए श्री कृष्ण के साथ कई कई भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदी राजतु आदि भी गए द्रौपदी जब श्री कृष्ण ऐसी मिली तो उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी वह बोली इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीवन बेकार है मेरा कोई नहीं रहा आप भी मेरे नहीं रहे करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने समझाया और बोले बहन द्रौपदी जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की मौत युद्ध के मैदान में होगी तुम शोक मत करो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा इसके बाद श्री कृष्ण पांडव ऐसी विदा हुए साथ ही अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारिका पूरी लेते गए द्रौपदी के पुत्रों को लेकर दृष्ट पांचाल देश चला गया द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी तभी एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आकर गिरा द्रौपदी उस फूल को उठाकर भीमसेन से बोली कि क्या आप ऐसे कुछ और फूल ला सकेंगे यही कहते हुए वह युधिष्ठिर के पास भी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस फूल की तलाश में निकल पड़े चलते चलते वे एक विशाल बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में केले के पेड़ लगे हुए थे बगीचे के बीच रास्ते में एक बड़ा भारी बंदर लेटा हुआ था बंदर ने भीमसेन की ओर देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूं, इसीलिए लेटा हुआ हूं। मैं अभी सो रहा था बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया एक बंदर, एक बंदर की, की इस, प्रकार इस प्रकार की बातें बाते सुनकर भीम ऐसी भी गुस्सा आ गया वे बोले मैं गुरुवंश का वीर कुंती पुत्र हूँ हट जाओ मेरे रास्ते, रास्ते से और हमें, हमें आगे जाने दो। तो। बंदर मैं बोला मैं बूढ़ा हूँ अतः उठ बैठ नहीं सकता तुम्हें आगे जाना है तो तुम मुझे लांग कर चले जाओ भीम ने कहा किसी जानवर को लांगना उचित नहीं है बंदर ने कहा कि मुझे बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था भीमसेन कड़क कर बोले क्या तुम हनुमान को नहीं जानते उठकर हमें रास्ता दो बंदर करुण स्वर में बोला वीर, शांत हो जाओ। अगर तुम्हें लांग कर जाना अनुचित लगता है तो मेरी पूछ उठाकर एक तरफ रख कर आगे चले जाओ भीम ने बंदर की पूछ एक हाथ से उठाने की कोशिश की पर हिला भी नहीं सके फिर भीम ने दोनों हाथों ऐसी पूछ पकड़ उठाया लेकिन पुछ, कुछ हिली तक नहीं भीम बड़े, बड़े हुए। उनका घमंड लगे की मुझसे अधिक ताकतवर कौन है वे नम्र भाव ऐसी बोले मुझे, मुझे क्षमा करे।, करे आप कौन है हनुमान, हनुमान ने कहा हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा भीम युद्ध के समय तुम्हारे भाई के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विराजमान रहूंगा। विजय तुम्हारी होगी इसके बाद हनुमान ने भीम को खिले हुए फूल दिखाए भीम ने जल्दी से फूल तोड़े और तेज कदमों से आश्रम की ओर लौट चले जब पांडव वन में रहते थे उस समय कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे वे लोग लौटकर हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों की खबर सुनाई वन में पांडव बड़ी तकलीफ में है यह जानकर धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी इधर कर्ण और मामा शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे दुर्योधन चाहता था कि पांडवों के मुसीबतों के दिन अपनी आंखों से देखे अतः वह कर्ण और शकुनि से बोला कि कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाने की अनुमति पिताजी से मिल जाए कर्ण बोला द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है बहुत समय पहले से यह प्रथा चली आ रही है कि हर साल राजकुमार उस बस्तियों में आकर चौपायों की गणना करते हैं। इस बहाने हम लोग पिताजी से अनुमति ले सकते हैं। दुर्योधन ने आग्रह करके पिता से अनुमति ले ली एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव वन की ओर निकल पड़े वे लोग उस स्थान पर जाकर रुके जहाँ से पांडवों का आश्रम चार कोस की दूरी पर ही था गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के पास डेरा डाले हुए थे दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास ही तंबू गाड़ने लगे इस पर गंधर्वराज के नौकर और दुर्योधन के अनुचर में झगड़ा हो गया दुर्योधन इस बात को सुनकर क्रोधित हुआ वह अपनी सेना लेकर पहुंचा। वहां पर दोनों ही सेनाओं में घोर संग्राम छिड़ गया कर्ण के रथ और अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो गए वह वहां से भाग खड़ा हुआ दुर्योधन अकेला मैदान में युद्ध करता रहा गंधर्वराज ने दुर्योधन को बंदी बना लिया जब युधिष्ठिर को यह सब पता चला तो उन्होंने गंभीर स्वर में भीम से कहा भाई भीम ये हमारे ही कुटुम्बी हैं, अतः किसी तरह इन्हें गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्व पर चढ़ाई की और दुर्योधन को बंधन मुक्त करवाया इस प्रकार दुर्योधन अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट आया एक बार दुर्योधन ने ब्राह्मणों की सलाह पर वैष्णव नामक यज्ञ करने का निश्चय किया उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल पधारे दुर्योधन ने उनका सत्कार किया ऋषि खुश होकर दुर्योधन से बोले कि तुम कोई वर मांग लो दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन बोला हे मुनिवर जिस, जिस प्रकार आपने अपने दस हजार शिष्यों के साथ अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है उसी तरह वन में मेरे भाई पांडव के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। मेरी यह विनती है कि आप उस समय वहाँ पहुँचे जब द्रौपदी सहित सभी ने भोजन कर लिया हो। दुर्योधन की प्रार्थना मानकर दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर के आश्रम पहुँचे पांडवों ने उनकी बड़ी आवभगत की कुछ देर बाद मुनि ने कहा हम सभी स्नान करके आते हैं तब तक, तक तुम भोजन तैयार करके रखना वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से खुश होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 साल तक इससे मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा लेकिन एक शर्त है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी किंतु जब स्वयं भोजन, भोजन कर लेगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए खत्म हो जाएगी जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी भोजन कर चुके थे यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था अतः सूर्य का दिया हुआ यह अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई वह सोचने लगी कि अब मुनिवर और उनके शिष्यों को क्या खिलाया जाए अंत में उसने भगवान को याद किया इतने में श्री कृष्ण आए और सीधे आश्रम के रसोई घर में पहुँचे और कहने लगे बहन द्रौपदी मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दो तो। द्रौपदी उस अक्षय पात्र को ले आई अक्षय के एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी श्री कृष्ण उसे अपने मुंह में डालते हुए बोले इससे उनकी भूख मिट जाए। यह कहकर श्री कृष्ण बाहर आकर भीम से बोले भीम जल्दी जाकर ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। जब भीम उन लोगों को बुलाने पहुँचे तो देखा कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही युधिष्ठिर से भोजन तैयार करने के लिए कहा हमारा पेट तो भरा हुआ है दुर्वासा ऋषि भीम से बोले कि हम सब भोजन कर चुके हैं असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ ऐसी चले गए पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने में कुछ ही दिन रह गए थे उन्हीं दिनों पांचों भाई एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए जंगल से काफी दूर निकल गए थे वे लोग काफी थक गए और उन्हें प्यास भी लग गई थी अतः वहीं पर रुककर वे लोग आराम करने लगे युधिष्ठिर नकुल से बोले कि जाकर किसी जलाशय ऐसी पानी ले आओ नकुल पानी लाने चल पड़े कुछ दूरी पर उन्हें एक जलाशय मिला उसने जलाशय को देखकर सोचा कि पहले खुद पानी पी लू फिर भाइयों के लिए ले जाऊंगा यह सोचकर उसने जैसे ही पानी पीना चाहा, इतने में एक आवाज आई माद्रीपुत्र यह जलाशय मेरे अधीन है पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना प्यास के कारण नकुल, नकुल ने उस आवाज पर ध्यान दिए बिना ही पानी पी लिया पानी पीते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा बहुत देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा, तो किनारे पर नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा उसे भी बहुत प्यास लगी थी उसने भी पहले पानी पीना चाह वह पानी पीने ही वाला था कि उसे भी पहले की तरह ही आवाज सुनाई दी उस आवाज पर सहदेव ने ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया पानी पीते ही नकुल के पास ही वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा तालाब के किनारे दोनों भाइयों को अचेत देख अर्जुन चौक उठा उसे भी प्यास लगी थी अतः पानी पीने के लिए जैसे ही जलाशय में उतरा कि उसे भी वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन उस आवाज को सुनकर क्रोधित हो उठा उसने बाण छोड़ने शुरू किए किंतु बाणों का को कोई असर नहीं हुआ अर्जुन ने पहले अपने प्यास बुझानी चाहिए उसने भी जलाशय में उतरकर पानी पी लिया पानी पीते ही अचेत होकर गिर पड़ा अपने तीनों भाइयों की प्रतीक्षा करते करते युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे उन्होंने भीम को भेजा भीम ने जलाशय के किनारे देखा कि तीनों भाई मृत पड़े हैं। उन्होंने सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है पहले पानी पी लू फिर देखता हूँ यह सोचकर भीम जलाशय में उतरना चाह रहे थे की तभी फिर से वही आवाज़ सुनाई थी भीम बिना सोचे जलाशय में उतरकर पानी पीते हैं। पानी पीते ही अन्य भाइयों की तरह वह भी बेहोश होकर गिर पड़े उधर युधिष्ठिर घबराने लगे आखिर भाइयों को क्या हो गया क्या कारण है कि अभी तक वे चारो लौटे नहीं यह सोचते हुए वे स्वयं खोज में निकल पड़े युधिष्ठिर भी उसी जलाशय के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े थे अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर विलाप करने लगे उन्होंने अपने भाइयों के शरीर को ध्यान से देखा आसपास किसी शत्रु के पांव का निशान भी नहीं था वे सोचने लगे यह कोई मायाजाल है या फिर दुर्योधन की कोई नई जाल उन्हें भी काफी प्यास लगी थी अतः वे भी पानी पीने के लिए तालाब में उतरने लगे इतने में वही आवाज सुनाई दी, युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष बोल रहा है वे रुक गए और बोले आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर उन सभी का उत्तर देते दे गए मनुष्य का साथ कौन देता है मनुष्य का साथ धैर्य देता, देता है कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है ऐसा कोई शास्त्र नहीं है महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है भूमि से भारी चीज क्या है संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है आकाश से भी ऊंचा कौन है पिता हवा से भी तेज कौन चलता है मन घास से भी तुच्छ चीज कौन सी होती है चिंता विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है विद्या घर में रहने वाले का साथी कौन होता है पत्नी मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है दान बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है भूमि सुख, सुख क्या है, है? सुख, सुख वह चीज, चीज है जो शील और सचरित्रता पर, पर स्थित है किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय सर्व बन, बन जाता है अहंकार किस, किस चीज, चीज के खो जाने, जाने पर दुख नहीं होता क्रोध किस चीज को कमा कर मनुष्य धनी बनता है लालच संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है हर रोज कितने ही प्राणियों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने से देखना और उसके बाद भी यह सोचना कि हम अमर हो जाएं यही महान आश्चर्य की बात है इस प्रकार यक्ष के सभी प्रश्नों के ने सही सही जवाब दिए अंत में यक्ष बोला राजन मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ तुम जिसे कहो वह जीवित हो जाएगा युधिष्ठिर बोले मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए इस बात को सुनकर यक्ष उनके सामने प्रकट होकर बोले तुमने चारों भाइयों में नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा युधिष्ठिर ने कहा यक्षराज, मैंने नकुल को इसलिए जीवित करवाना चाहा, क्योंकि मेरे पिता की दो पत्नियों में से माता कुंती का पुत्र मैं जीवित हु मैं।, मैं चाहता हूँ कि माता मादरी का भी एक पुत्र जीवित रहे अतः कृपा करके नकुल को जीवित करते यक्ष युधिष्ठिर की बातों से खुश हुए और चारों भाइयों को जीवित कर दिया को यक्ष ने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि बारह वर्ष की अवधि समाप्त होने को है अज्ञात वास में तुमको कोई नहीं पहचान पाएगा ऐसा कहकर धर्मदेव वहाँ से चले गए इस बारह वर्ष की अवधि में अर्जुन ने इंद्र देव ऐसी दिव्यास्त्र प्राप्त किए भीम हनुमान से आलिंगन कर दस गुनी शक्ति प्राप्त कर चुके थे धर्मदेव का आशीर्वाद मिल गया था बारह वर्ष बीत जाने पर पांचों भाइयों ने आपस में सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिताने का निर्णय किया महाभारत की आगे की कथा आप भाग सात में सुन सकते हैं